की की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अकबर बिरबल की कहानी कहानी का शीर्षक है चूड़ियों की गिनती एक बार बादशाह अकबर ने बिरबल से पूछा बिरबल। तुम दिन में अपनी पत्नी का हाथ एक या दो बार तो अवश्य ही पकड़ते हो क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी पत्नी की कलाई में कितनी चुड़िया हैं? यह सुनकर बिरबल असमंजस में पड़ गए उन्होंने पहले कभी पत्नी के हाथ की चूड़ियों की गिनती नहीं की थी कुछ देर तक विचार करने के बाद बिरबल बोले जहाँ मेरे हाथ का तो पत्नी के हाथों से दिन में एक बार स्पर्श होता है लेकिन आपका हाथ तो आपकी मुझ पर दिन में दस या पाँच बार तो अवश्य लगता है भला आप ही बताइए आपकी मुझ में कितने बाल हैं? बादशाह ने बात काटने की गरज से कहा मुझ के बाल की गणना कठिन है किंतु हाथ की चुड़ियों को गिनना संभव है जहा स्त्र अपनी पसंद के अनुसार कम अथवा ज्यादा चुड़िया पहनती हैं, अतः निश्चित तादाद करना के बिना बतलाना असंभव है बिरबल मुस्कुराए और आगे बढ़े अच्छा आप जनान खाने में तो रोज जाते हैं ऊपर पहुँचने के लिए आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती होगी क्या आप बता सकते हैं कि उस जीने में कितनी सीढ़िया हैं? यह सुनकर बादशाह बोले कभी उनकी गिनती करने का अवसर ही नहीं मिला तब बीरबल बोले जहा पना सीढ़िया अटल हैं, बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती इस पर भी आप निश्चित संख्या नहीं बता पाए तो चूड़ियों की तादाद ठीक ठीक कैसे बताई जा सकती है यदि सीढ़िया गिनी जा सकती है तो चुड़िया ना गिनने के दोषी हम थे किंतु जब चुड़ियों का गिना जाना संभव नहीं था तो वे कैसे गिनी जाती उनकी संख्या कैसे बताई जा सकती है बिरबल का ये जवाब सुनकर बादशाह बड़े प्रसन्न हुए। अभी आप सुन रहे थे अकबर बिरबल की कहानी चूड़ियों की गिनती वाचक स्वर भारती, परिमल